देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य कहते हैं जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई अब अमित पराक्रमी भगवान श्रीहरी के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उड़ गया मधु और कैटप के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे साथ ही उन्होंने श्रीहरि की परिक्रमा आरंभ कर दी ऋषियों ने पूछा महाभाग सूत जी इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों सनातन देवता हैं इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता ही नहीं है ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्य वस् सत्व रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं वे जगत के स्वामी और आदिदेव कहलाते हैं उनमें सब कुछ करने की योग्यता है दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए महाभाग हमें यह महान संदेह हो गया है इस मंगल में प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए सुव्रत आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं तथा तो जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया वह कौन सी शक्ति है कहाँ से उसकी सृष्टि हुई उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया और क्या उसका परिचय है सब बताने की कृपा करें जो सबके स्वामी हैं जगत के गुरु हैं सर्वोत्तम आत्मा हैं परम आनंद स्वरूप हैं सच्चिदानंदमय विग्रह हैं कुछ सृष्टि करते हैं सबका संरक्षण करते हैं रजोगुण से रहित हैं सर्वत्र विचर सकते एवं परम पवित्र परात्पर हैं ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है हमें यह जो महान संदेह हो रहा है इसे आप अपने ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें